भारतीय दर्शन बौद्ध दर्शन पाली भाषा में बौद्ध साहित्य बुद्ध के शिष्यों ने उनके वचनों को तीन भागों में विभक्त किया था विनयपिटक सुपिटक तथा अभिघम्भ पिटक ये तीनों त्रिपिटिक के नाम से प्रसिद्ध है विनयपिटक उपाली को कंठस्थ था इसमें आचार विचार के नियमों का वर्णन है इसी के आधार पर संघ के सभी भिक्षु भिक्षुणी दिन प्रतिदिन कार्य करते थे विनय की बातों को लेकर परिवार तथा पातिनोख लिखे सुत्विभंग के गएंग तथा पाचितम एवं खंधक के महावग्ग तथा तुल्लवज्ञ विभाग हुए सुटक आनंद को कंठस्थ था इसमें धर्म के संबंध में समय समय पर बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे एवं दृष्टांतों के द्वारा लोगों को समझाया था उनका संग्रह है इसके पांच बड़े विभाग हैं जो निकाय के नाम से प्रसिद्ध है पहला दीर्घ निकाय इसमें प्राचीन दार्शनिक मतों का उल्लेख है जैनों के आचार्यों का भी वर्णन है इसके तीन मुख्य भाग हैं शीलखंग महावज्ञ तथा पाटिकवज्ञ महापरिनिवानुसूत्र भी दिघ निकाय के अंतर्गत है मझ्मी निकाय तीसरा संयुक्त निकाय चौथा अगुत्तर निकाय तथा पांचवा खुद्दक निकाय इसके अंतर्गत धम्मपद, उदान, इति उत्तक, निपात थेर गाथा थेरी गाथा जातक आदि सोलह ग्रंथ हैं इसके कुछ ग्रंथ बहुत ही उपादेय हैं और बुद्ध के वचनों के प्रामाणिक संग्रह हैं बर्मा के बौद्धों की परंपरा के अनुसार मिलिंदपण शुद्ध संग्रह पेट को पदेश तथा नेत्यपकरण ये भी चार ग्रंथ खुदक के अंतर्गत है बहुतों का कहना है और बुद्ध के चरित्र से उचित मालूम भी होता है कि बुद्ध के वचन साक्षात या परंपरा रूप में इन्हीं दोनों पिटकों में पाए जाते हैं उन्होंने आध्यात्मिक उपदेश तो दिया ही नहीं फिर उनके आध्यात्मिक वचनों का संग्रह का होना ठीक नहीं जसता मालूम होता है कि अभी सम अभिधम पिटक के विषयों का संग्रह उनके शिष्यों का है फिर भी यह बौद्ध मत का प्रसिद्ध संग्रह है अभिधम पिटक काश्यप को इस संग्रह का श्रेय दिया जाता है इस पिटक में आध्यात्मिक दृष्टि के द्वारा बुद्ध के वचनों के आधार पर विवेचनपूर्ण दार्शनिक विचार है इस पिटक के सात विभाग हैं धम्म संगणी विभंग कथावत्यु पुगल पंच पुद्गल प्रगति धातु कथा यमक तथा पटान प्रस्थान बौद्ध दर्शन के ज्ञान के लिए इन ग्रंथों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है